यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित रामकिंकर उपाध्याय जिन मंत्रियों पूर्ववासियों गुरु और माताओं ने उनसे राज्य लेने का अनुरोध किया था उनसे पूछा गया कि आप जिस राज्य को लेने के लिए कह रहे हैं क्या यह शास्त्रोचित है अगर शास्त्रों का उद्देश्य भोगों का समर्थन हो या शास्त्र का उद्देश्य स्वार्थ का समर्थन हो तो क्या इसके लिए शास्त्रों को लिखने की आवश्यकता है वह पाठ तो हम लोग बिना पढ़ाए हुए इतना सीखे हुए हैं कि उसे इतना पढ़ाने की क्या आवश्यकता है कि स्वार्थी बनिए भोगी बनिए वह तो हमारा स्वभाव है धर्म का जो उद्देश्य होगा वह तो मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति होगी उसे बदलना होगा मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रकृति है मनुष्य का जो विषयों की ओर भोगों की ओर जो एक सहज आकर्षण है उसका वह नीमन करना चाहता होगा समर्थन नहीं चाहता होगा अगर वह समर्थन करता हुआ दिखाई भी देता होगा तो वह सामंजस्य करने के लिए धर्म प्रारंभ में ही यह नहीं कह देता कि स्वार्थ का त्याग कर दीजिए मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से इस पर दृष्टि डालेंगे मान लीजिए कि शास्त्रों ने भोग का आदेश दिया जैसे शास्त्र जब यह कहता है कि विवाह करो तो इसका अर्थ लगता है कि शास्त्र भोग का समर्थन करता है जब शास्त्र अर्थ की बात करता है तो लगता है लोभ का समर्थन करता है पर आप युक्ति संगत ढंग से विचार करके देखिए तो वह क्रमशः अगली कक्षाओं में आगे ले जाने के लिए है भोगों की असीम वासना को सीमित करने के लिए नियमित करने के लिए वह विवाह का विधान करता है भोगों में कैसे व्यक्ति क्रमशः अपने को विरत करे इसके लिए उसने थोड़ी छूट दी इसका अर्थ है कि जैसे डॉक्टर या वैद्य यदि यह देख लेता है कि रोगी इन चीज़ों को इतनी सरलता से नहीं त्याग सकता तब वह उसमें थोड़ी सी छूट दे देता है जैसे हनुमान जी जब रावण को उपदेश देने लगे तब हनुमान जी ने वैद्य के रूप में रावण के सभी रोगों का मूल कारण जो मोह है उसे बता दिया और उसकी दवा बता दी उन्होंने कहा मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहुतमय अभिमान हे रावण मोह के कारण ही तुम्हारे जीवन में सारी बुराइयाँ उत्पन्न हुई है उदारता पूर्वक उन्होंने कहा तुम तमोगुणी अभिमान का त्याग करो तो क्या इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी चाहते हैं कि तमोगुणी अभिमान छोड़कर और अन्य रजोगुणी सत्वगुणी अभिमान रावण के जीवन में बना रहे ऐसा नहीं है पर वे जानते हैं कि रावण से यदि यह कहा कह दिया जाए कि तुम संपूर्ण अभिमान का एक साथ त्याग कर दो तो उसके लिए असंभव है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो मानव वे कहते हैं चलो जाने दो राजा हो तो रजोगुणी अभिमान रहने दो पर तमोगुणी अभिमान तो छोड़ दो उसका उद्देश्य था कि पहले तमोगुणी अभिमान छुड़ाया जाए फिर रजोगुणी अभिमान छुड़ाया जाए उसके बाद सतोगुणी अभिमान छुड़ाया जाए यह एक क्रम है तो शास्त्रों में जहाँ पर भोगों की बात कही गई है वह व्यक्ति को भोगों के नियमन के लिए और क्रमशः उसको ऊपर उठाने के लिए कही गई है साथ साथ जहां स्वार्थ का समर्थन किया गया वह स्वार्थ में सामंजस्य के लिए किया गया एक व्यक्ति का स्वार्थ दूसरे व्यक्ति से टकराता है इसलिए शास्त्र ने ऐसा विधान किया कि हम अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे के स्वार्थ का भी सम्मान करें और दोनों स्वार्थों का सामंजस्य करने के लिए वह कहीं कहीं स्वार्थ का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है पर उसका अंतिम उद्देश्य दूसरा होता है श्री भरत जी ने मानो यही कहा कि राज्य लेने के लिए भी इतने बड़े भाषण की आवश्यकता है क्या कि इतने लोग शास्त्र की धर्म की गुरु माता पिता ईश्वर की दुहाई देकर कहें कि राज्य ले लो इसके बिना लोग राज्य पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं लड़ते हैं छीन लेते हैं भरत जी ने कहा आप लोग जरा गहराई से विचार करके देखिए उन्होंने कई प्रश्न किए अच्छा आप लोग कहते हैं कि यह धर्म है तो धर्म के साथ उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया क्या धर्म व्यक्ति के उत्थान के लिए है या सब के उत्थान के लिए है साधना तो व्यक्ति ही करेगा तब यूँ कह सकते हैं कि वह तो व्यक्ति के उत्थान के लिए है किंतु यदि वह व्यक्तिगत उत्थान ही रह जाए तब तो वह सर्वोत्कृष्ट बात नहीं है इसी का संकेत आपको रामचरितमानस में मिलेगा भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ महाराज श्री जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके कहा मोहित कृत कृत्योहे अब जो उचित सो कही गोसाई इन दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत कर दिया किंतु आप बताइए कि मैं क्या करूं अगर कृतकृत्य हो गए तो अब आगे क्या करने का प्रश्न क्यों उसका उत्तर यह है कि मानो महापुरुष राजर्षि जनक जैसे महापुरुष भी कृतकृत्य होने के बाद संत से पूछते हैं इसका अभिप्राय यह है कि संसार में अधिकांश लोगों का जो कर्म होता है वह स्वार्थ के लिए होता है जो कृतकृत्य हो गया उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह गई किंतु संत ने यह कहा हाँ अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है पर तुम महाराज दशरथ के पास पत्र भेजो और दशरथ जी बारात लेकर आएं।